क्या ची क्या जाना के हुस्न क्या है कहती है जिसको प्यार दुनिया क्या चीज क्या बला है दिल ने क्या ना सहा बेवक नमस्कार हमने एक बात कही के आज के एपिसोड कड़ी में आपका स्वागत है और साहब देखिए धीरे धीरे करके साल 2022 हजार बाईस भी चार महीने बीत गया यानी एक तिहाई साल निकल गया समय कभी कभी कितनी तेजी से निकल जाता है और कभी वही समय है जबकि मिनट और घंटे गुजारे नहीं गुजरते मेरा ख्याल है ये तो एक मन स्थिति है कि कब समय बहुत लंबा लगने लगता है और कब समय बीत जाता है और पता भी नहीं चलता मुझे लगता है मिनट और घंटे बिताने में तो बहुत मुश्किल होती है मगर साल यू ही गुजर जाते हैं जिंदगी यू ही चलती रहती है और हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं हां आपने सही अंदाजा लगाया क्योंकि आज मैं यही बात करना चाहता हूं कि हम क्या थे और क्या हो गए यानी आज का हमारा विषय ही है क्या थे और क्या है क्या हो जाएंगे वो बात अलग है अब सवाल ये उठता है कि क्या थे हम यहां पर मेरा जो तात्पर्य है मैं आपको सच बताऊं मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं अभी मैं इसमें कोई सामान्य जन यानी कि किसी दूसरे के अनुभव की बात नहीं करूंगा जैसा कि मैंने पिछले जलन वाले जो दो एपिसोड बनाए उसमें अक्सर मैंने बहुत से लोगों की बातें की हैं मगर आज मैं इस वक्त सिर्फ अपनी बात करना चाहता हूं हम क्या थे मुझे आज भी याद है कि एक वो समय था जबकि हमको लोग ये कहा करते थे कि अरे यार कुछ खाया करो कितने दुबले हो गए हो आखिरकार का इतनी कमजोरी अच्छी नहीं है और ये बहुत पुरानी बात नहीं है नहीं नहीं मतलब ऐसे सालों में गिनेंगे तो पचास साल पुरानी बात है मगर मुझको याद है कि शायद मैं नौवीं दसवीं क्लास में पढ़ता था या शायद उससे पहले ही बहुत तुबला पतला हुआ करता था और उसके बाद जमाना वो आ गया यानी जो आज भी है कि लोग मोटे के नाम से ही याद करते हैं हम लोग तीन दोस्त थे तो उसमें से एक का नाम था फैटी यानी मैं एक का नाम था ब्लैकी यानी कि जिनका रंग थोड़ा दबा हुआ था और एक साहब थोड़े गंजे थे तो उनको बॉल्डी कहा जाता था तो इस तरह से मतलब नामकरण जब हुए तो हम साहब फैटी कहलाए और फैटी ही रहे हाँ आपको एक मजे की बात बताऊ एक जमाने में हमारे ऑफिस के कंप्यूटर पे हम लोग कुछ बातें किया करते थे वो जन्मपत्री वगैरह की तो ऐसे ही एक बार जन्मपत्री बनी तो साहब अब ऑफिस के कंप्यूटर पे जन्मपत्री बन रही थी तो आप सोच सकते हैं कि कितना वक्त रहा होगा हमारे पास तो साहब वक्त था हमारे पास और जब उस पर जन्मपत्री बनी तो किसी ने कहा कि आपकी फलानी राशि है या ऐसा कुछ तो इतने में कोई एक ज्ञाता महोदय आए और ज्ञाता महोदय ने कहा कि यह जन्मपत्री बिल्कुल गलत है तो पूछा गया कि साहब आपने कैसे मतलब ऐसे ही देखते ही कह दिया बोले इसलिए गलत है क्योंकि इसमें आपकी राशि गलत बताई गई तो हम लोगों ने पूछा साहब राशि कैसे गलत बताई बोले देखिए आपकी राशि कुंभ होनी चाहिए पूछा क्यों बोले आपके शरीर का आकार देखिए ना लोटे जैसा शरीर है आपका और बोले ये आपकी जन्मपत्री में ही लिखा हुआ है कि आपका शरीर लोटे जैसा ही रहेगा बोले उसके हिसाब से आपकी राशि कुंभ होनी चाहिए और साहब उन्होंने कुछ अपना कागज निकाला और कुछ बनाया ऐसे जुगाड़ करके और उसमें दिखा दिया देखिए साहब है अब देखिए उन्होंने सही बताया गलत बताया यह तो मैं नहीं कह सकता मगर मैं इतना तो समझ गया कि आदमी का शरीर जो है वो उसकी राशि पर डिपेंड करता है नहीं नहीं या राशि शरीर पर डिपेंड करती चलिए जो भी है तो अब हम क्या थे दुबले थे मोटे हो गए बहुत बुद्धिमान माने जाते थे बहुत ही निहायती शरीफ माने जाते थे और धीरे धीरे करके जब बड़े हुए तो साहब दोस्तों से पूछिए कि क्या माने जाते हैं अब सवाल यह है कि ये जो परिवर्तन हमारे अंदर होते रहे ये मैं अपनी बात कर रहा हूं तो ये परिवर्तन कोई मामूली परिवर्तन नहीं थे ये परिवर्तन कुछ तो इस बात पर आधारित थे कि जैसे जैसे हमको नए नए अनुभव मिलते गए तो हम उन अनुभवों के आधार पर अपने व्यवहार निर्धारित करते चले गए और हमारा जो व्यवहार लोगों को दिखाई पड़ा हम वैसे कहलाने लगे यानी कि जब कभी बचपन में हमको बहुत ही भोला भाला और शरीफ समझा जाता था तो उस वक्त भी हम अपने मन में उतने भोले और शरीफ नहीं थे मगर बाहर से देखने में लोग शरीफ समझते थे धीरे धीरे करके बाहर का व्यवहार भी शायद उतना शरीफाना नहीं रहा तो जब वो शरीफाना व्यवहार ही नहीं रहा तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई आप उतने शरीफ आदमी तो नहीं रखते आप हमारे कुछ मित्र हैं जो इस वक्त बड़े खुशी से मतलब जिसे कहते हैं उनके मन में बल्लियां उछल रहे होंगे क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि आप तो बचपन से वैसे ही रहे मगर हम उनको ये बताना चाहते हैं भाई हम थे नहीं हो गए बाद में अब सवाल ये है कि हमने आपसे कहा था कि हम ये बात करेंगे कि क्या थे तो देखिए थे में तो हमारे बहुत जमाना पहले का चला आ रहा है यानी हम कभी अपने बचपन की बात करते हैं कभी युवावस्था की मगर अब न तो बचपन रहा न युवावस्था रही अब तो आ गया है वृद्धावस्था नहीं हम उसको हम इसको वृद्धावस्था ही कहना चाहेंगे मगर मुंह से अधेड़ावस्था निकल रहा था लोग कहते हैं ना कि मॉडर्न सिक्सटी सेवेंटी इज थर्टी फोर्टी देखिए आप इसमें थोड़ा हमसे हिचक मतलब आप हमारे बात को काटने में रहे हैं क्योंकि आप खुद भी वही पहुंच रहे हैं मगर कहा यही जाता है और साहब हम तो आपको सच बताएं हम तो 30 40 में भी नहीं जाने को तैयार हैं हम अपने मन से तो अभी 20 में ही हैं मगर मन से होने से होता क्या है भाई हम हैं तो सेवेंटीज में सेवेंटीज नहीं तो चलिए सिक्सटी 60, लेट सिक्सटीज में तो आ ही गए ना तो अब ये जो हमारे मन स्थिति है ये कहां से आ गई हमारे अंदर देखिए साहब मेरा तो अपना ख्याल यह है कुछ तो ये हमारे अनुभवों से आ गई और कुछ इस बात से आ गई कि लोगों ने आपको बारंबार याद दिलाना शुरू कर दिया यहां पर मैं अपनी एक छोटी सी घटना सुनाना शुरू चाहूंगा आपको और वो घटना यह है कि क्या थे और क्या हो गए वो इससे बहुत रिलेट करती है कहानी यू बनती है कि हम किसी जमाने में जमाना मतलब समझिए युवावस्था का जमाना था जबकि हम बड़बोले हुआ करते थे अब बड़बोलेपन की हालत यह थी कि हम किसी को भी अपने से ज्यादा समझने का मौका नहीं देना चाहते थे अब साहब आप पूछेंगे यह क्या मतलब हुआ इसका मतलब इसका एक उदाहरण से आपको मतलब समझाता हूं हम छपरा शाखा में नए नए गए थे तो वहां पर कुछ कोई वाउचर बना रहे थे और उस वाउचर को बनाने में हमें 90 लिखना था साहब हमने n i n t y लिख दिया जाहिर है गलत स्पेलिंग थी हमारे सामने या बगल में कोई सृजन खड़े थे बैंक के ही कर्म, कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि साहब यह स्पेलिंग 90 की आपने गलत लिखी। हमने कहा गलती और हमसे और वो भी इतनी मामूली स्पेलिंग के लिए हमने कहा हो ही नहीं सकता साहब उन्होंने हमने कहा कि आप बताइए क्या होती है सही स्पेलिंग बोले साहब एन आई एन ई टी वाई होती है। हमने कहा यार हो ही नहीं सकता हमने कहा 90 में ये गायब हो जाता है साहब बात हो गई बात बढ़ गई और बात बढ़ते बढ़ते पचास रूपये की शर्त पे आ गई अच्छा ब्रांच मैनेजर साहब के पास डिक्शनरी हुआ करती थी तो ब्रांच मैनेजर साहब के चैंबर में गए उनका जो सेक्रेटेरिएट था उसमें से डिक्शनरी निकलवाई जाहिर है देखा तो नाइन्टी की स्पेलिंग जो उन्होंने बताई थी वही सही थी हमारी स्पेलिंग गलत थी हमने पचास दे दिए और अपना समूह लेके एक शिक्षा ले कि भाई इस तरह की बेवकूफी की शर्तें मत लगाया तो हो गया देखिए हम क्या थे कि मतलब बड़बोला होने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती शर्मिंदगी नहीं हुई पचास रुपए दे दिए एक सबक सीख लिया मगर सुधरे नहीं क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद छपरा ब्रांच के बगल में एक रसगुल्ले की दुकान होती थी मैंने शायद आपको एक किस्सा पहले भी सुनाया हुआ है कि वहां पर रसगुल्ले बहुत बढ़िया और मतलब जबरदस्त बड़े बड़े आ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसलिए मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूं बड़े बड़े रसगुल्ले होते मिलते थे साहब और क्या रसगुल्ले थे किसी ने कहा कि साहब अरे ये रसगुल्ले अगर कोई दस भी खा ले तो मुश्किल हो जाएगी उसके लिए हमने कहा दस हम तो पचास खा सकते हैं बस भाई अब देखिये जब हम छपरा शाखा में थे ना तो हमारे साथ में कुछ लोग रहते थे जिनको आप आज की भाषा में अगर आप कहें तो चमचे कह सकते हैं आप मगर वो चमचे नहीं क्योंकि वो हमारी तारीफ नहीं किया करते थे वो अक्सर हमको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे तो हम नीचा देख नहीं पाते थे मगर वो अपनी तरफ से कोशिश करते थे तो वो तथा कथित दोस्त या साथी या जो कहिए कि भाई मजबूरी में एक दूसरे के साथ रहने वाले लोग तो हम लोग साहब वहां पर गए और साहब वो हो रसगुल्ले की शर्त लग गई शर्त हो गई भाई 50 रूपए रसगुल्ले आप खाएंगे और तो हम पैसे देंगे और आपको 50 रसगुल्ले आगे खाने के लिए भी पैसे देंगे हमने कहा यार ये बढ़िया बात है कि ये 50 भी आप खिलाएंगे और आगे हम जब भी कभी खाएंगे 50 के पैसे भी आप देंगे बोले मगर अगर आप नहीं खा पाए तो आप इन रसगुल्लों पैसे देंगे जितने भी आप खा पाएंगे और 50 रसगुल्ले आप हम लोगों को खिलाएंगे हमने कहा मंजूर है देखिए बड़बोलेपन की हालत पता नहीं था कि औकात कितनी है मगर शर्त तो शर्त लग गई जाहिर है साहब अब आप अभी आज भी समझ सकते हैं हमसे तो नहीं खाए गए हां छत्तीस खा दिए थे हमने 36 रसगुल्ले खाने के बाद पैसा दिया बाद में 50 रसगुल्लों का पैसा दुकान पर जमा किया भाई इन लोग को खिलाना और साहब हार दे हार के चले आए दो शिक्षाएं मिल गई बड़बोलापन थोड़ा शायद 80 डिग्री से 75 डिग्री पर आ गए तो यह हम हुआ करते थे उसके बाद कुछ सालों के बाद बंबई आए बंबई में केंद्रीय कार्यालय में भारतीय स्टेट बैंक के काम करते थे और हमको किसी काम के लिए नहीं कहना आता ही नहीं था काम आता हो नहीं आता हो अगर किसी ने कह दिया देखिए साहब ने कहा तो तो मजबूरी करना पड़ेगा हम तो साहब की बात ही नहीं जो सहकर्मी भी कोई कह देता था कि भाई ये काम हो जाएगा आप हमारा ये मदद कर देंगे हम कह देते थे हम कर दें हम नए थे यार मगर हम बिल्कुल हिम्मत कभी नहीं हारते पंद्रह पेज टाइप करना टाइपिस चली गई हाँ साहब हम कर दें एक लेटर बनाना है आठ पेज का बोले लेटर हम बना देंगे बोले ये नोट लिखना बना दे अभी यार कुछ भी बोले किसी के पास जाके कुछ बात कहनी है चार बुरी बात कह के आना है हम वो उसके लिए भी तैयार रहते थे कारण कि आदत थी अपने औकात से बढ़ बोलने की साफ तो हम ये हुआ करते थे धीरे धीरे कई बार काम नहीं हो पाया डांट खाई लोगों के उलाहने सुने कभी कभी काम कर भी दिया मगर उलाहने भी बहुत सुनने पड़े अब देखिए उसका नतीजा क्या है कि आज कहां पहुंच गए आज हमारी हालत यह हो गई है कि अगर कोई हमसे यह पूछता है कि आप अपना नाम कागज पे लिख देंगे तो हम ये कहते कोशिश करते हैं यानी कहां तो वो थे और कहा आज ये हो गए क्यों हो जाता है साब ऐसा मैंने बहुत सोचा कि यार हम कहां थे और कहां आ गए क्यों हो गया ऐसा आखिरकार ये विश्वास की कमी यानी आत्मविश्वास की कमी क्यों आ गई तो देखिए मैंने तो इसका एक कारण तो यह निकाला कि जिंदगी के खट्टे अनुभव खट्टे मीठे अनुभव नहीं कह रहा खट्टे अनुभव कड़वे अनुभव उन्होंने सिखा दिया दूसरा यह हो गया कि शायद अपना आकलन करने में ज्यादा ईमानदारी की बात शुरू हो गई हम अपने आप को पहले जो समझते थे तुर्रम खां तो अब तुर्रम खां से हम थोड़े नीचे आ गए तो साहब एक ये भी बात हो सकती है अच्छा अब उसके बाद इसका एक और कारण भी हो सकता है वो कारण क्या है वो कारण यह है कि अब हम जिम्मेदारी लेने से हिचकिचाने लगे यानी यह एक और नेगेटिविटी आ गई जिम्मेदारी क्या है कि पहले क्या था कि काम करने की जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर लेते थे हां यार कर देंगे हम हो जाएगा अब आपको बताएं जिम्मेदारी की बात पे मैंने आपको शायद बताया होगा कि रिटायर होने के बाद मैं बहुत सा ट्रांसलेशन का काम करने लगा तो एक अभी पिछले कुछ दिनों तक जब तक कि ये कोरोना बाबा की मेहरबानी नहीं हुई थी तो दफ्तरों में काम चल रहे थे और हमेशा बखूबी बहुत सा ट्रांसलेशन मिला करता था तो हम क्या करते थे जब कोई हमसे पूछता था वो जो मतलब क्या जो वेंडर होता है वो पूछता था कि भाई आप ये ट्रांसलेशन कर देंगे तो हम खुल के कहीं नहीं पाते थे कि कर देंगे हमें पता था कि हम दिन भर में ढाई तीन हजार वर्ड्स कर सकते हैं ट्रांसलेशन नंबर ऑफ वर्ड्स पर डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितने वर्ड्स कर लेंगे तो हमको पता था कि हम दिन भर में ढाई तीन हजार वर्ड्स कर लेंगे मगर हम अपने ऊपर विश्वास नहीं रखे हुए थे हम क्या कहते थे हम कहते थे कि हां साहब हम कोशिश करेंगे और हम हमेशा अपने सीमा से थोड़ा नीचे ही रहते थे यानी कि हम तीन हजार के बजाय हम बोलते थे हम ढाई हजार कर लेंगे अपना ही नुकसान होता था मगर क्या था कि अब आप सावधानी बरतने लगे क्योंकि आपके मन में चैलेंज एक्सेप्ट करने की क्षमता कम हो गई हां तो अब सवाल यह हुआ कि इसका दूसरा कारण था कि किसी समय में आप चैलेंज एक्सेप्ट करते थे तो साहब हमने जब ये दो कमियां अपने में देखी तो आपको बताएं सच हमने क्या किया कि हमने कहा यार हम क्या थे से यानी बड़बोले हुआ करते थे आंखें बंद करके जोखिम उठा लिया करते थे वो सब लेकर के ये चैलेंज उठाना हमने कब से बंद कर दिया बस आप यहां पर आके हम आपको बताएं अपनी अपना ब, मतलब निजी अनुभव जो है वो आपको बताता हूं हम यहाँ पर आने के रिटायर होने के बाद कुछ काम विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए करते थे यानी जिनको दृष्टि बाधिता है जो देख नहीं पाते हैं तो दृष्टि बाधित लोगों के लिए काम करने में हमको ये हुआ कि भाई हम उनके लिए कुछ ऑडियो बुक रिकॉर्ड किया करते थे तो साहब ऑडियो बुक रिकॉर्ड करने में यह होता था कि भाई चूंकि हम हैदराबाद में है तो यहां पर हिंदी पढ़ने वाले कम होते हैं तो हाँ जो भी हिंदी की किताबें आती थी उसका हमसे पाठन करवाया जाता था एक दिन क्या हुआ कि किसी ने हमसे पूछा कि साहब यह कक्षा पांच या छह की संस्कृत की किताब है आप इसको पढ़ देंगे अब देखिए यहां पर क्या था कि अगर पुराने वाले रवि श्रीवास्तव होते तो वो चट से हां कर देते हां साहब कर देंगे और जो नए वाले रवि श्रीवास्तव होते तो वो कहते कि हमसे होगा नहीं भाई क्योंकि संस्कृत पढ़ पाना अपने आप में एक बड़ी कला है तब यहां पर अब जो विचारशील रवि श्रीवास्तव थे वो सामने आए उन्होंने कहा देखिए हमने संस्कृत तो पढ़ी है मतलब भाषा हिंदी पेपर थ्री के नाम पर संस्कृत पढ़ी थी तो हमने कहा संस्कृत तो पढ़ी है मगर हम संस्कृत का वाचन उतना शुद्ध नहीं कर सकते अब अगर हमारे अशुद्ध वाचन को भी आप पढ़वाना चाहें तो हम पढ़ देंगे यह मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया आपको मैं बताऊं साहब सच बात यह है कि जो हमने वो किताब को रिकॉर्ड करके भेजा तो जो श्रोता यानी जिस बच्चे को वो किताब मिली वो इतना खुश हुआ क्योंकि उसको संस्कृत का कोई ऑडियो बुक नहीं मिल पाता था और मुझे इतनी खुशी इसलिए हुई कि कम से कम मैं टूटी फूटी ही सही मगर संस्कृत पढ़ तो पाया अब देखिए जब मैंने एक बार यह पढ़ लिया तो आपको मैं सच बताऊं मैंने ग्यारहवीं और बारहवीं क्लास के लिए भी संस्कृत पढ़ी है और उसके बाद मैंने अपनी गलतियां भी सुधारने की कोशिश की यानी वह संस्कृत के लंबे लंबे शब्द जो होते हैं उनको भी मैंने पढ़ने का तरीका सीखा और उसके हिसाब से करना शुरू किया यानी चुनौती ली स्वीकार की और उसके अनुसार अपने आप को सुधारने की कोशिश की तो अब यहां पर क्या थे बड़बोले थे बेसिक मतलब बेमतलब जोखिम उठाने वाले थे मगर आज क्या है आज सोच विचार कर चुनौती लेते हैं और उसके लिए अपनी कोशिश करते हैं पहले कोशिश कोशिश की बात ही बाद में आती थी आज हम कोशिश की प्लानिंग पहले कर लेते हैं। तो अब यहां पर एक बात और आ जाती है मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि क्या थे से क्या है में बात ये हुई कि आपको एक मौका सीखने का मिल गया जब मुझको मिल गया मैंने सीखने का वो मौका लिया और उससे सीख करके शायद मैं अब यह समझता हूं कि मैं जो था उससे कुछ बेहतर हो पा रहा हूं और शायद यही एक बड़ी बड़ी मेरी उपलब्धि है कि अगर मैं कुछ भी बेहतर हो पाता हूं तो मैंने कुछ अचीव कर लिया यहां पर एक और बात आपको बता दू जब मैं क्या थी क्या है मैं बात कर रहा था ना तो यहां पर जब मैंने चुनौतियों की बात उठाई तो आपको यह भी बता दूं कि वो चुनौतियां जो हैं मैं लेने से अब फिर कहीं पर वो उसी आ, आ, क्या बोलते हैं बेधड़प वाले हिस्से में चलता चला जा रहा हूं यानी जोखिम वाले हिस्से में आप विश्वास नहीं करेंगे मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने के नाम से हमेशा से डरता था हमारे पड़ोस ने एक छोटी सी बच्ची है जो क्लास वन से क्लास टू में आई उसकी बड़ी बहन जो क्लास सेवन से क्लास एट में आई उसको मैं कुछ दिनों तक पढ़ाता था उस छोटी बच्ची के मन में इच्छा हुई कि साहब वो हमसे पढ़ेगी उसने मुझसे कहा कि मैं अंकल आपसे पढ़ने आने वाली हूं भैया मैं डर गया क्योंकि उतने छोटे बच्चे को पढ़ाना तो मेरे बस की बात थी नहीं मुझे पता ही नहीं था कि यार इतने छोटे बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा मगर साहब आपको सच बताऊं उस बच्ची ने घंटी बजाई दरवाजे की और अपना बैग लेकर आ गई बोली कि साहब चलिए मैं पढ़ने आ गई अब मैं करता मरता क्या न करता तो करता क्या मैं मैंने कहा सीधी बात भाई अब तो कोशिश तो करनी ही पड़ेगी और साहब आपको सच बताऊं उस बच्ची को पढ़ाने में जितना उस बच्ची को मजा आया उससे ज्यादा मजा मुझे आया तो मुझे लगा कि यार ये जो चुनौती है ये चुनौती मजे का साधन भी बन सकती है यानी इट कैन बी ए फन थिंग ऑल्सो सो लेट एस कीप टेकिंग चैलेंजेस एंड इफ यू कीप टेकिंग चैलेंजेस टू माई माइंड दैट इज समथिंग विच विल कीप यू ए लाइफ विच विल कीप यू एलर्ट एंड बींग एलर्ट एट द स्टेज वेयर आई एम इन माई लाइफ मुझको इस अलर्ट रहने से जिंदगी में बहुत चेतनता मिलती है आपको मैं सच बताऊं पढ़ने के लिए दिन भर बैठकर मैं किताबें पढ़ सकता हूं और अगर चाहूं तो मैं चुप करके नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो जी टीवी ये सब देखता रह सकता हूं मगर नहीं मुझे लगता है कि इन चुनौतियों का सामना करने में मुझे उन चीजों से ज्यादा मजा आता है बस आप वही करता हूं और क्या थे से क्या है और क्या होना चाहते हैं या क्या हो जाएंगे बस इस रास्ते पर चल रहे हैं तो ये मेरी छोटी सी दास्तान थी और इस हफ्ते के लिए मेरी प्रस्तुति मैं आपसे भी कहूंगा साहब देखिए क्या चुनौती लेने में क्या मजा आता है ये चुनौतियां लीजिए और अपने अनुभव बताइए हमको आपको पता है ना हमारा ट्विटर हैंडल हमने एक बात कही एट द रेट ई के बी डबल ए टी के ए एच आई हमने एक बात कही इसके लिए और आप यहां पर बताइए फोन पर बताइए ट्विटर पर बताइए जहां मर्जी बताइए हमको बताइए और नहीं तो किसी और को बताइए मगर बताइए जरूर क्योंकि दोस्तों अपनी बात साझा करने में कभी नहीं चूकना है और बातें करते रहेंगे तो बातें चलती रहेंगी तो साहब बातें चलाते रहिए आज के लिए इतना ही आपने समय दिया मेरी बात सुनने के लिए उसके लिए आपका आभारी हूँ धन्यवाद अगले हफ्ते फिर मिलेंगे तेरे मेरे दिल के बीच अब दो तो सदियों के फास हाँ, मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फ़ासले हैं यकीन होगा किसे के हम तुम इक राह संग चले हैं होना है